प्रथम प्रश्न ये प्रजा की उत्पत्ति कहा से होती है कत्यानि की इसमें उत्तर दिया प्रजापति प्रजा प्रति प्रति प्रति काम होकर के मिथुनों की उत्पत्ति रही और प्राण प्रजापति ने की ये प्रजा करने के लिए मिथुन रही और प्राण इसमें श्री स्वयं कहते आदित्य ही हे प्राण रही देगा चंद्र चंद्रमा रही रईर्वासमृत चमृत चुता अमृत जिते सौ अन्न दुपे रूपे मृति तय प्राण अत्ता दास्मे रै रमा रै रोमिन्न ईसोमे सोमेव प्रजापतेरव संबसरादि संवत्सरादि प्रजापर्यंतत्म वक्त प्राण हो संजापति प्रजापतिदि प्रजापर्यतंत सृष्टत्म संबसरे वर्ष से लेकर के प्रजा की सृष्टि करने वाले प्रजापति प्रजापर्यंत का सृष्ट है प्रजापति से संवत् प्रजातक <CKKų> सबकी सृष्टि प्रजापति करता है प्रजापति में इक इकाने के लिए वक्तम रही प्राण दोनों है संबसर षष्ठ हो संबसर सष्ट है प्रजापति उपादान प्रजापति है उनका उपादान संबसर सही प्राण का उपादान प्रजापति प्रजापति प्रजापति उपदान यही हो रही प्राण हो तो प्रजापति प्रजापति, प्रजापति, तो उपादान प्रजापति उपादान कारण होने से प्रजापतिमक ऐसे घट मृद उपादान मृदात्मक है प्रजापति उपादान प्रजापतिमक है रही और प्राण संवसर ष्ट है की संवसर किसी है आह तद एकम तदम अत्ता चापतिर एक मिथुन प्रजापति अतः अन्न आदित्य स्वयं प्रजापतिर एक मिथुन जन मिलकर के ठीका कथम एक अत्ता अन्न चेद प्रजापति एक अत्ता और अन्न दोन भेद के से। तस्य तस्व गुण विवक्षा अन्नतम गुण तो विवक्षा करनी से अन्न प्राधान तो, तो है प्राधान्य विवक्षा करनी अत्र भेद इत्याधानकेश गुण प्रधानकृतभेद्या रई प्राणवो कथ प्रजापत्यात्मक रई और प्राण दो करके प्रजापत्यात्मकेश रईअअन्न है प्राण अत्ता है इसके कथम उसका उत्तर ठीक है तत्र प्रधान सर्वात्मक पहले अभी कहते प्रजापति प्राण भी कहेंगे इस प्रकार आगे ये पहले रही सर्वात्म इस मंत्र में कहा गया रही, वा, रही तो सर्वम यूतम चमृतम च इस मंत्र में कहा सर्वात्म इसलिए प्रजापति अमृत वायु और आकाशे वो कैसे रई अन्न कैसे होगा तो अमृत से वायुवाधेर कैसे अध्यम रही अमृत भी अध्यमान भूज्यमान खाद्य हो जाता है सर्प का जैसे वायु होता है रहीतम इत्यथ ठीक है मैम रईर् अन्न वर्व रई का अर्थ सर्व पृथ्वी किंतम चमृत चमृत का स्थूल अमृते सूक्ष्म मृतामृते पृथ्वीजरतेजुक अमृत वायुवाकाशु अमृत मृतामें अत्रे एक और अत्रे सौर नूर्तामृतोरअोरि अन्नमें रई अन्नमेव कथम उक्त यदि मूर्त अमृत दोनों ही अत्री और अन्न अत् और अन्न दोनों ही रई अभी कहते हैं मूर्तामृत दोनों को रही कह दिया तो अन्न मेंई पहले कैसे कहाता है कथमृतम इतना शंख्य मूर्तामृत तो विभाग अकृत्व मूर्तामृत विभाग नहीं करके सब कुछ सर्वस्व गुण भाव मात्र विवक्षा सर्व रही उचित गुणविवक्षा करके सौर अन्न है यदा उभय विभज्य गुण प्रधान भाव दोनों को विभा करके मृतो और अमृत को अलग करके गुण हो गया प्रधानमत अमृत हो गया प्रधान गुणप्रधान प्रधान भाव विवक्षा करेंगे तदा अमृत है प्राण वायु अमृतन प्राणेन मृत से अध्यम आत्मतम भज्यमन है होने से मूर्त ही, ही, तो ही रही और अमृत है अत्ता विवक्षा विभाग करके गुण प्रधान भाव करेंगे तो मूर्त ही रही और अमृत है अत्ता और जो विभाग नहीं करेंगे या सामान्य रूप से सबको रही रूप से कहा गया तस्मादिता अमृत यद अन्य मूर्त रूपम मूर्ति ही सैव अमृत नद्यमान तो अमृता अमृत से विभक्त करने पर जो अन्यत्र रहेगा अमूर्त रहेगा अमृत अलग है मृत अलग है अमृत हो गया प्रधान अत्ता है अमृत है वो अन्न है मृत्यु सही वो क्योंकि अमृते नद्यमान अमृत के द्वारा ग्रहण किया जाता है ठीक है रई शब्द शब्द अन्न से रई शित रही शब्दन उक्त रई शब्देन उतम अन्न अन्न प्रजापति प्रजापतिमक इसको बताने के लिए रई सर्वात्म रई सर्वात्मक रई में सर्वात्मक तो, ये कहा गया उत्तर प्राण से तदर्थम प्राणस्यापि प्राणसा तदर्थ प्रजापतिण भी दोनेही प्रजापति प्राणस्यापि तदर्थम प्रजापतिम सर्वात्म प्राण भी सर्वात्मक अतः आदित्य इति वाक्यं आगे मंत्री तथा अमृत भी प्राण अत्तासम यद्यम अमृत भी प्राण अत्ता है सर्व यद्यम सब कुछ है प्राण यद्यम जो आद्य है खाद्य है वो भी प्राणात्मकता है प्राण कैसे ठीक है यद्यम तदपी प्राणो जो आद्यम खाद्य है वो भी प्राण है तो अथवा प्राणों की सर्वे अत्ता जो प्राण सर्वात्मक सर्वात्मक अतः आदित्य उदयन दिशम तेन दिशा प्रवेशती रश्मि आदित्य उदयन उदय प्राचीन दिशा प्रवेशती पूर्व दिशा आदित्य उदय काल में तेन प्राचीन प्राणा पूर्व दिशा में होने वाले प्राची बाबा प्राच्य प्राणा प्राण रश्मिशु सन्निधते अपने रश्मि के द्वारा उसको व्याप्त कर लेता है आदित्य प्राची प्राचीन पूर्व दिशा में होने वाले पदार्थ के साथ व्याप्त हो जाता है से यद सर्व प्रकाश है जैसे प्राची दिशा के लिए पूर्व दिशा की कहा दक्षिणा दिशा के संबंध होने से रश्मि के द्वारा पश्चिम प्रतिचि उदीची उत्तर है अतः नीचे उपर यद अंतरादिश है ईसान ऐसा नद्यादि यह सर्व प्रकाशित सूर्य उदय होने के बाद जिस जिसको प्रकाश करते हैं प्राणान सब प्राण को रश्मियों में, में सन्निधि करते इकट्ठी कर देते धारण कर देते स्थापन कर देते एक कर देते सबको प्रकाश करके व्याप्त हो जाते जातेमता आदित्य उदयन उदय ने कहा तो उदगक्षण उदय होते हुए प्राणी नाम चक्षरम आगक्षन उदय होने का तो ही अर्थ है उदय अस्त कुछ आदित्य में है नही चक्षर हुआ उदय कहते दिखने लगा चक्षु का विषय हो गया तो उदय आदित्य हमेशा ही है हमारे चक्षु को दिखने लगा तो उदय हो गया फिर इधर जब चक्षुसे दिखना बंद हो, तो हो गया तो अस्त हो गया चक्षुर्गोचरम आगक्षन यथ प्राचीन दिशा पूर्व दिशा को स्व्रकाशन प्रवेश अपने प्रकाशे प्रवेशय्रशेन स्व अपने प्रकाश से अपने प्रभास व्या प्रवेश व्याप्त करता है तेनाव्या अपने संबंध से सर्वान्स्ता प्राण प्राचा अन्नभूतान रश्मिषु स्वात्मा अवभा मत सुप्त प्राणी न सन्निधते संदे सर्वान्न प्राणान पूर्व दिशा में स्थित जितने प्राण है प्राचियान अन्नभूतान पूर्व दिशा में जितने अन्न है, जितन है, है। रश्मि सु ये रश्मि क्या है आदित्य का अवभाष प्रकाश है स्वात्मा स्वात्मा न अवभाष जिनकी व्याप्ति सर्वत्र है व्याप्ति वाले सर्वत्र व्याप्त होता है रश्मि के <selfie> व्याप्ति मत हो गए रश्मि व्याप्ति वाले सबको व्याप्त करने वाले व्याप्ति मत रश्मि आदित्य <euhNote> सर्वत्र। व्याप्त हो गए सर्वत्र प्राण सर्वत्र अनुभूत व्याप्तत्व प्राणी न सन्निधत् प्राणी न प्राण वाले प्राणी शब्द प्राण शब्द प्राणान प्राणी न जो भाष्य अर्थ तो क्या प्राणी नवि प्रान वाले प्राणी सब जीवों के प्राण के साथ एक हो जाता है अथवा सब प्राणी के साथ सन... हो जाता है प्राण सन्निवेश स्थापन कर देता है एक ऊपर ठीक है मैं अन्नभूता सर्वान् तस्थान प्राणा प्राच्यान अन्नभूता यद्य प्राण से अत्रित्व सर्वान् अन्नभूतान प्राण को अन्नभूत कहा प्राण के साथ प्राण तत्ता कहा गया का अभी अभी पूरा मंत्र में का रही सर्व इसमें कहा सब कुछ रही सब कुछ अन्न कहा तथा अमृतसा प्राणस्य गुण विवक्षा अन्नत्वक्तम तथा तो उत्तम प्राण अमृत होने पर भी उसमें गुणत्व तो विवक्षा करने पर उसको अन्न रही शब्द सभी कहा था पूरा मंत्र में इसे सर्वान अन्नभूतान अन्नभूत रश्मिशु स्वात्मा ठीक है स्वात्न प्रभा रूपेश रश्मिशु अपने प्रकाश रूप रश्मि में जिनके व्याप्ति सबके साथ है संबंध हो जाता है व्याप्त व्याप्त संबद्ध संबंध हो जाते है संबंध सबके संबंध होने से सात्म भूतान कर देता है तथे दक्षिणाम जैसे पूर्व के लिए इस दक्षिणा उत्तर जिस दिशा में सूर्य का प्रकाश होता है सबको कर देता है अपने साथ यद प्रतीचिम यद अध उधम यद प्रविशति यह चौ अंतरादीश है अब से पूर्व पश्चिम के बीच में दक्षिण बीच में दक्षिण पश्चिम और जितने वस्तु सबको प्रकाश करता है तेन स्व प्रकाश व्याप्तिया अपने प्रकाश की व्याप्ति से अर्थात संबंध के द्वारा सर्वान सर्वाधिक स्थान प्राण सर्वा दिशा में स्थित प्राणी सब के साथ एक ठीक हो जाता है सन रश्मि सन्निध थे सन्निधान एक व्याप्त हो जाता है संबद्ध हो जाता है रश्मि के साथ ऐसा हो करके सब कुछ अत्ता रूप हो गया सब कुछ प्राण रूप हो गया तत्यक्ष प्रत्यक्ष कहते स ए स वैश्वान विश्व रूप प्राण अग्नि हृदय थे वही वैश्वानर है वही विश्व रूप है सर्वात्मक प्राण है वही अग्नि वही आदित्य ग्रदय तदेत ऋचा भी तो वस्तु ऋचा री, मंत्र के द्वारा भी प्रकाशित तो कहा गया है अत्ता प्राण अत्ता है वैश्वर और सर्वात्मा है विश्व रूप सर्व रूपे विश्वात्म सर्वात्म के प्राणो अग्निश्च प्राण ही व अग्नि सएव अत्ता वही अत्ता है उदयते उदयते का उद उदय होते प्रत्ये हम प्रतिदिन उदय होते हैं आदित्य होकर सर्वादिश आत्मसात सब दिशा में स्थित पदार्थों को अपने स्वरूप करके उदय होते टीकाने वैश्वान का प्राण वैश्वान ना जीवा ना ये जीव विश्व चे ना चेत विश्व ना कर्मधारा हो गया विश्व चे विशान रहा सर्व जीव आत्म मित्र चर्सू नरे संज्ञा एम ऐसा नर पर तो संज्ञा में दीर्घ हो जाता है विश्व नर को विश्वान हो गया उस, सर्व जीवात्मक है वैश्वान और विश्व रूप क्या है विश्व रूप सर्व प्रपंचात्मक सर्व जीवात्मक है और सर्व प्रपंचात्मक है विश्व रूप सर्वरूप इसे सर्व विश्व रूप कहेंगे तो सर्व प्रपंच जड़ वैस और वैश्वान कहें तो सर्व जीवात्मक है ये भेद उत्तम तदेतद उत्तम वस्तु ऋचा मंत्रेक्तम उत्तम वस्तु आदित्यस्य आदित्य महात्म्य उत्तम आदित्य ही सर्वात्म साथ सर्वात्मक उदय होकर प्रकाश करके उसको ऋचा मंत्र के द्वारा भी कहा गया है विश्व रूप हरिण जात समयम ज्योतिरेकम विश्वरूपे विश्वरूप सर्वात्मक है रश्मि रश्मि अस्थिति लोमादी लोमा आदि पामी शनैल नंदी के प्रचार लोमादी पदि पिच्छादी शनै लचा पाम आदि लक्षण न हो गया हरी न बनी गया प्रकाश रश्मि वाले हरिगा रश्मि वाले वही विश्व रूप सर्व रूप प्रकाश वाले जात वेदम जात जात सब उत्पन्न सौ जानने वाले ज्ञान सर्व के परायन सबका प्राण का, का ज्योति ही एक सहस्र रश्मि हजार रश्मि जिसका है सततः वर्तमान सब प्रकार विभिन्न प्रकार होते सब प्राणी के चक्षी होकर के प्राण प्रजा न प्रजाओं का प्राण है उदयती ऐसा सूर्य ऐसा सूर्य विश्वपम का अर्थ सर्व हरिण काश्मीव प्रकाश वाले जातवेद जात, जात प्रज्ञान सबको जानने वाले परायण सर्वप्राण का आश्रय है पारायण ज्योतिरकम एक ही प्रकाश सर्व प्राणीना चक्ष प्राणी के चक्षु आदित्य सूर्य चक्षुरूप से ही सर्व प्राणी में स्थित है अद्वितीय सूर्य है तपंत कािया कपाने वाले स्वात्म सूर्य स्वात्मा टीका मे विश्व द्वितीयाता हरिण जातव द्वितीयते सहस्रस्मित्यादि इत्यादि प्रथमाता आगे सहस्रश्मि सतथा वर्तमान ये प्रथमाते सामनाकर अन्वयायुगा और तो द्वितियां प्रथमांत दो का समान होगाधिकरण दोनों समान भी होते पर होता है ये तो समान विश्व रूपम हरिण जातम ये तो तपंतम ये तो समान हो जाएगा किन्दु उनके साथ प्रथमांत तो सहस्रश्मी तथा वर्तमान ये प्रथमा नहीं होगा अन्य अध्याय करता तो वाक्य वेदन व्याच अस्ते करके अलग वाक्य करके व्याख्यान करते है भाष्य में स्वात्मान सूर्यम् सूर्यो विज्ञातवंत ब्रह्म वेद यहाँ ज्योतिर्यम तपंतम सूर्य उसको ब्रह्म लोग जानते हैं विज्ञातवंत उन्होंने जाना सातमान अपने स्वरूप पुरुष क्योंकि आदित्य मंडल से पुरुष वही में हूँ इसे उपासना करते हैं सूर्य ही स्वात्मा है अपना स्वरूप सूर्य शुर एकाथ ब्रह्म ज्ञानी लोग विज्ञात बंत उन्होंने इसे उपासना करके जाना ये द्वितीय का ऐसा ना तपन तम विज्ञात बंत को जिसको ब्रह्म ज्ञानी लोगों ने जाना वो क्या है तो फिर प्रथमांत सहसमी सतता वर्तमान प्राण प्रजान ऐसा सूर्य ये प्रथमात का साथ साथ नहीं हो जाएगा सहस्रश्मी सहस्र का तो ही गिनना नहीं अनेक अन्य अनेक रश्मि रस्में सत था वर्तमान सतता का वर्तमान, शत्था वर्तमान तो प्रान है? अलग अलग रूप से वर्तमान प्राण प्रजाओं प्रजान का प्राण है वही सूर्य उदय सूर्य कह करके सूर्य को सर्वात्म को कहा उत्पाद पहले कहा है प्रजापति ने मिथुन की उत्पत्ति कराई प्रजा से टीका निकली उपक्रांतम आरम्भ किया गया अभी मिथुनम उपस मिथुन का उपसह करते है यश्च चंद्रमा मूर्तीर अन्नम चंद्रमा है मूर्ति अन्न है प्राणो प्राण्ता आदित्य व अमूर्ति है अमृत है प्राण वही अत्ता है वह आदित्य तद एकम ए मिथुनम ये दोनों मिलकर के एक युगल है सर्व कथम प्रजा सब प्रजा कैसे करेंगे सर्व तो मिथुन हो गया कथम प्रजा कर प्रजा कैसे करेंगे ये तो इच्छते उच्यते युचंद्रमा यमृति प्राण तद मिथुन सर्व सर्वात्मक मिथ्यान्वय जो चंद्रमा है अमृत प्राण है एकथुन ये सर्वे सर्वात्मक हेतु में बहुधा प्रजा करीष्य बहुत प्रजा करेंगे ये जो कहा था केन प्रकार किस प्रकार, प्रकार प्रजा करेंगे चंद्र और सूर्य रई और प्राण ये कथम रई प्राणो संवसर आदि द्वारा प्रजा सृष्टि इतिहा रई और प्राण रई सदस्य चंद्र अन्न प्राण सदस्य अतः अग्नि आदि थे दोनों संवत्सरादि के द्वारा संवत्सर पक्ष आदि निर्वतन करके संपादन करके प्रजा का है प्रजाष्टी इत्याच्य मिथुन काल मिथुन ही संवत्सर काल सजापति प्रजापति प्रजापति आत्मक मिथुन निर्वयुवाह प्रजापतियात्मक मिथुन का संपादक कौन से वो संबा संबत्वी प्रजापति है तदेव काल प्रजापति प्रजापति संबसर प्रजापति संबसर है संबसर एक वर्ष समय को संबसर कहते हैं तसे अयन दक्षिण च उत्तर चुनका दो मार्ग है दक्षिण और उत्तर एक संबंध संप्र दक्षिणायन उत्तरायण होते हद इष्टापूर्ति कृतम जो कोई इष्टम च उपास गोक इष्ट इति इस प्रकार इष्ट पूर्त और इति उसके साथ संबंध हो जाएगा कृतम उपास कार्य उपासन करते अनुष्ठान नु करते हैं इष्टावृत दत्त ते चांद्रम समय लोकमा विजय चंद्रमा में होने वाले पितृ लोग जीत लेते हैं प्राप्त कर लेते हैं तेव पुनरावर्तंते फिर पुण्य भोग करने के बाद फिर पुनरावृत्ति वापस आते तस्मा एते प्रजा काम दक्षिण प्रतिप्य ये सब ऋषि दक्ष प्रजा प्रजा चाहने वाले गृहस्थ लोग इष्टावृतकर्म करके दक्षिण मार्ग प्राप्त करते हैं। ये वे रही यह पितुयाण वही रही चंद्र है ये पितृयाण पितृ प्राप्त करते उसको पितुराण मार्ग तदेव संबसर। काल संवत्ल ही संवत् प्रजापति संवत्सर प्रजापति क्यों तवर्तवा संवसर से संबत् काल भी चंद्र सूर्य के द्वारा निर्वृत होने से वही प्रजापति आत्मिक है संबत् ही प्रजापति वही जो प्रजापति चंद्र सूर्यात्म का मिथुन हुआ था वही संबसर भी है क्योंकि सूर्य चंद्र के द्वारा संबसर बनता है संवसर कैसे सूर्य चंद्र के द्वारा बनता है चंद्रादित्य निर्वर्त तिथि अहोरात्र समुदाय ही संबसर चंद्र आदित्य से होने वाले तिथि और अहोरात्र का समुदाय ही संभसर होता है ठीक है चंद्र निर्वृत्या तिथि प्रतिपद आदित्य आदि अमावस्या तक फिर प्रतिपदाद इत्यादि पूर्णिमा तक ये चंद्र से होते हैं आदित्य निवृत निवृतिया अहोरात्रा और दिन रात सूर्य से होते हैं सूर्योदय उदय होते हैं अस्त होने तक तो तकिन है अस्त होने के बाद उदय होने तक तो रात्रि है तो चंद्र सूर्य के द्वारा तिथि और अहोरात्र संपन्न होते हैं तनिवृत काल से कथम तदात्मकता चंद्र सूर्य के द्वारा अहोरात्र तिथि संपन्न होने पर काल होने पर भी संपन्न होते किंतु वो चंद्रादित्य प्रजापति आत्म कैसे का संवसर है कार्य कारण और अभेदादित क्या कार्य कारण में अभेद मान करके कार्य संवसर भी कारण प्रजापति एक रूप है भाष्य में चंद्रादित्य निवृत्त तिथि अहोरात्र समुदाय संवसर तद अन्यवाद तद अभिन्न कार्यकारथुनात्मकुच्य रही प्राण मिथुनात्मक संवत्सरे वही मैं न तिथ्यादि कव तिथ्याद्वार चंद्राद निर्वर्तव संवत्सर से कितु अयन दयादरा वक्त तस्ने इत्यादिवाक्यश्न पूर्वक व्याचे केवल तिथ्यादी के द्वारा तिथि और अहोरात्रसे सूर्य के द्वारा बनता है ये तो ठीक है इतने नहीं। आयन, भी। दो आयन के द्वारा भी दो द्व के द्वारा भी चंद्रादित संवत् चंद्र सूर्य के द्वारा संपन्न होते है ये कहने के लिए तस्न आगे मंत्र में आया तस्वीर अयन दक्षिणम च उत्तरम च ये वाक्य ये कहने के लिए तत्प्रश्न पूर्वक व्याचस्ट इसका व्याख्यान करते पहले प्रश्न करेगी तत्क ये प्रश्न है इसका उत्तर देंगे ठीक है चंद्र चंद्रादित्य निर्वृत्यत्म कुतो हेतुअतरादित्य अर्थ तत्कर्थ है चंद्र और आदित्य ये दोनों के द्वारा संभर निर्वृत्य होता है संपन्न होता है किससे कुतो हेतुअंतर होता किस कारण अन्य कारण से एक तत्कथम का प्रश्न हुआ उसका उत्तर तस्य संवत् प्रजापतिर अयन मार्गौ दु दक्षिण उत्तर च मंत्र में तयन दक्षिण उतरम चाह तस्य संवत्सर से प्रजापति संवत्म प्रजापति उसका अयन अयन मग अयन मार्गो दु मग दक्षिण उत्तर दसिद्ध ही अयन प्रसिद्ध दो अयन सनमास लक्षण एक छिणाय न छतराय होता है या दक्षिण न याति सविता केवल कर्मिण ज्ञान सहित कर्मता मार्गभ्याम दो मार्ग के द्वारा दक्षिण न उत्तरणी च दक्षिण उत्तर मार्ग के द्वारा या तो सविता सूर्य जाता है कभी दक्षिण मार्ग में कभी उत्तर मार्ग केवल कर्मिणाम ज्ञान संयुक्त कर्मवत लोकान केवल कर्म करने वाले दक्षिणायन मार्ग से जाएंगे पितुक प्राप्त करेंगे उपासना के साथ कर्म करने वाले भी लोग को प्राप्त करते ज्ञान संयुक्त कर्मवत लोकान विदत दक्षिण उत्तर दोनों मार्ग के दर ज्ञान संयुक्त कर्म करें तो उत्तरायण मार्ग में जाएंगे कर्म फल विधान करते सूर्य दक्षिण उत्तर मार्ग में जाते हैं ठीक है नही केवल कर्मी लोकान विद्धत दक्षिण नहीं आती केवल कर्मियों का कर्म देते हुए सूर्य दक्षिण मार्ग में जाते हैं और ज्ञान से कर्म बताओ ज्ञाने है उपासना युक्त तो कर्म करने वाले उपासना समुचित तो कर्म करने वाले का लोग कर्म फल देते हैं देते हुए उत्तर आदि उत्तरायण मार्ग सविता ही तो उपलक्षण चंद्र से भी केवल सूर्य नहीं चंद्र भी ज्येष्ठ आदि दक्षिणायनम ज्येष्ठ से ज्येष्ठ आषा श्रावण भादर कार्तिक मार्ग से और मार्गशी शादी उत्तरायण मार्गशी पुरुष मार्ग फागुण चैत्र बैशाख मार्गशी शादी उत्तरायण मकर संक्रांति से उत्तरायण मकर कु मेष वृक्ष मिथुन मकर से मकर कुंभ मीन मेष वृक्ष मिथुन मकर संक्रांति से इतिश्रुति प्रसिद्धि ततच कर्मिणा लोकाध कर्म करने वाले का कर्मफल केवल कर्म के करने वाले अथवा उपासना सुचित तो कर्म करने वाले दक्षिण उत्तरायण मग से जाते हैं लोककर्मफल देने के लिए तय दक्षिण उत्तराभ्या मग्याम गचंद्रदक्षिण उत्तर मार्ग में जाते हैं तनमित अयन दया प्रसिद्ध उसके कारण उत्तरायण दक्षिण प्रसिद्ध तन निर्वर्तित्व तय अयोन थी तद द्वारा संवत्सर से आयना। आयना भी सूर्यचंद्र के द्वारा निर्वृत्य संपन्न होगे गये अयोन दक्षिणायन उत्तरायण दो मार्ग उसके द्वारा दक्षिणायन उत्तरायण के द्वारा ही संवत्सर वर्ष भी सूर्यचंद्र के द्वारा संपन्न हुए संवत्सर सूर्यचंद्र के द्वारा निर्वृत्त हुआ ये तो बताया तिथि और रात्र के द्वारा जैसे संवत्सर निर्वृत्य सम्पन्न होता है सूर्यचंद्र के द्वारा इसे दो अहन मार्ग के द्वारा भी सूर्यचंद्र के द्वारा संपन्न हुए काल इसलिए प्रजापति जो प्रजापति मिथुनात्मक चंद्र सूर्यात्मक वही संभसरात्मक है इसे संवसर प्रजापति काल चंद्र आदित्य कथम लोक विधायक चंद्र और आदित्य दोनों कर्मियों को उपासना विशिष्ट कर्म करने वाले को लोक कर्म फल देने वाले है कैसे प्रत्ये कथ कथम प्रश्न से उसका उत्तर ते हई तदापूर्य कृतमित उपास त्र च्राह्मणादिषु ये ह वे तदुपास जो ये उपासना करते क्रिया विशेषण ये ये ते हवेष्टापूर्य कृतमित्र ये हई तदुपास ये तद हो गया क्रिया विशेषण द्वितीय शब्द ये हवी तदाप्य क्रिया क्रिया इच पृत चंद्रादितक्षिण्तरायण द्वारा लोक प्राप्ते लोकया चंद्रादितमकवाच्च तयस्त विधायक तद ये हाई इदी वाक्य पहरती कथम ये प्रश्न वा उसका उत्तर दे करते है तद तो ये हई मंत्र के द्वारा चंद्र आदित्य निर्वृत्य आदित्य दोनों के द्वारा संपन्न होते दक्षिण मार्ग दोनों उसके द्वारा लोक की प्राप्ति होती लोक प्राप्ति है लोक प्राप्ति होने से दो मार्ग के द्वारा लोक की प्राप्ति होने से प्राप्य से लोक से आप प्राप्य जो लोक है कर्मफल वो भी चंद्र आदित्य आत्मक वही चंद्रात्मक आदित्यात्मक है तय तद विधायक तय हो कर्म फल ये हो तदात्मक चंद्र सूर्यात्मक तय तद विधायक चंद्र सूर्यात्मक लोक कर्म फल और उनके द्वारा ही लोक की प्राप्ति होती इसलिए चंद्र सूर्य हो गए लोक कर्म फल विधायक है यह आगे मंत्र के द्वारा तद तो ये हवी तदिष्टा पूर्ति कृतम इत उपास मंत्र के द्वारा परह करते तत् तत्र तत्त सी ब्राह्मण तथा चर्च ब्राह्मणादी ये हवी तदुपाते इष्ट पूर्त चापूर्ते अषा दृश्य से पूर्वपद का दीर्घोगे इति चुता चापूर्ते इत्यादि कृतमें उपासते कृतम ये कार्य न कृतम नि ते चंद्रमसम चंद्रमसी मितुनात्मकस्य भव चंद्रमस प्रजापतिर्मिथुनात्मक अंश प्रजापति मिथुनात्मक उकांस रही अन्नभूत विरही अन्नभूतलोकमें जिप्ते कृतः अनीत चंद्रमस से त्रे चय क्षया कार्यपुण्यक्ष लोकम हीनं इस लोकनासोक आते हैं अथवा तो निकृष्टजन्म को प्राप्त करते हैं इतक अग्निहोत्र वेदा चापाल आतिथ्यम वैश्वेवश इष्टमीधीय इष्टर्मा अग्निहोत्रक तप सत्यसम वेदा चुपाल अच्चारण पश्चात स्वाध्याय आतिथ्यम अतिथिसत्कार विश्ववक वैश्वेव इष्ट में कहा जाता है आगे दत्तः पूर्त वापी कूपतड़गा दराम पूर्तमी दीये व्हावड़ा कूपतड़ागा जलस्थन दंदर अन्न प्रदान अन्नदान आराम पुष्प आदि येस पूर्तकर्म का जी तयर्भेद इष्ट में कृतमित उपाससते थत शब्द उपरीत तदिष्ट कृतम उपाससते कृत्यागेज इषापूर्यागेजोड़ना इति कृत उपासते शब्द इष्टुत पूर्व पूर्त शब्द उपरी आकृष्य आगे इति शब्द को जोड़ करके आदिशबाच आदि इष्टापूत कृतम उपास आदि इत्यादि इत्यादि इत्यादि भाष्य में, में द्वितीय पंथ इष्ट च पुत्र इष्टाप्रत इत्यादि का आदि हुआ तो आदि शब्द से क्या लेना टीका में कहा दत्तम आदि शब्दार्थ इष्ट जैसे एक अलग कर्म पुर अलग हो गया ऐसे दत्तम दत्तों के लिए टिप्पण मिले शरणागत संतराणम भूतानाप्य बहिर्वेदी चाहे दानम दत्तमित शरणागत की रक्षा सम्यक भूतों का अहिंसन की अहिंसा बहिर्वेदी चाह कर्म के अंगभूत तो कुछ दान है वो दान कर्म के अंग हो गया वो दान कहना अलग नहीं है कर्म के अंग दान तो कर्म है जिस कामना से करते हैं उसके अंग तो दान करेंगे ब्राह्मणों को दक्षिणा दान करते ये सब तो कर्म के लिए कर्म साकल्य के लिए कर्म कांग हो गया उससे अतिरिक्त जो दान है उसको दाने है। दाने दिया। वो दान शब्द से बाह दाना इसलिए बहुर्वेद से दान उसको दत्ता करते कृतम एवं उपास में कृतम एवं उपास कृतकार जो कार्य इष्ट पुत्र दत्त करते हैं चंद्रमा लोगों को प्राप्त करते हैं इधम च विशेषण हम पुनरावृत हेतु तय उत्तम कृतमित उपास कार्य अनुसार करते है तो, तो, तो कार्य तो कर्म के द्वारा जो प्राप्त होगा वो अनित्य होगा इसलिए पुनरावृत्ति होती पुनरावृत्ति के हेतु ही कृतमित उपास्य है कृतरूप इष्ट्यादिजन्यवा चंद्रशा कृतत्व अन्य तो पुनरावृत्ति इष्ट पुत्र इष्ट्यादि कृतरूप कार्य इष्ट आदिजन्यवृतकर्म से प्राप्त होता है चंद्र चंद्रशा कृतत्व भी कार्य हो गया अन्य अन्यवाद पुनरावृत्ति होती कृतरूप्वाद भाष्य में दियातूपवाद्रम सत्र कृतक्षा पुण्यक्ष लोक अथवाच पुनरावृत मंत्रवाक्यम प्रमाण इसलिए मंत्रवाक्य प्रमाण देते हैं इम लोक हीन तर क्षीपुण्यम विशंती।, विशंती यस्मा प्रजापतिमक प्रजापतिम प्रजापति चंद्रात्मक वही सूर्यात्में फलत्वेन अवर्त अवर्तयन फल उसके फल संपादन करते हैं चंद्रम्ठापुर कर्मण वही चंद्र है के द्वारा फलत उसको संपादन करते ऋषय ऋषय है स्वर्गद्रष्टा मंत्र द्रष्टार ऋषय होते स्वर्ग को जानने वाले प्रजा काम प्रजा चाहने वाले प्रजा थी न प्रजा चाहने वाले गृहस्थ है तस्मात्व दक्षिण दक्षिणा उपलक्ष्य चंद्रम प्रतिपद्य प्रतिपद्यपूर्त कर्म करते प्रजा चाह करके गृहस्थ तो अपनी क्या आप कर्म फल करते हैं दक्षिणायन मार्ग के द्वारा चंद्र को प्राप्त करते हैं पितृ को प्राप्त करते हैं ये सै रई अन्न यह पितृयान ये अन्न है चंद्र ही जो पितृयान पितृण उपलक्षित चंद्र पितृयान है तो मार्ग उससे तो उपलक्षित चंद्रकुलना अथ उत्तरेण तपस्या ब्रह्मचर्य श्रद्धया विद्य आत्मानम आदित्यम अभिजयंत अथ तो उत्तर मार्ग से तपसा तपसा इं, इंद्रशम ब्रह्मचर्य श्रद्धा विद्या उपासना से आत्मा अन्व्य आत्मा का अन्वेषण करके समस्त हिरण्य गर्भ मे हूँ प्राण में हूँ ऐसे अहंगना करके आदित्यम अभिजयंती आदित्य को प्राप्त करते को प्राप्त करते एक प्राणना आयतन ये सौ प्राण का आयतने आश्रे समस्ती एक अमृत ये अमृत चंद्र जैसे पुनरावृत्तिरती शनि यमृत भी आपेक्षक है ब्रह्मज्ञान से अमृत तो सुखी अमृत नहीं कितनी दीर्घकाल अभिया हिण्यगर ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है एकयण ये परायण आश्रय परागति उपासना का युनरावर्तन थे इसे पुनरावर्तन नहीं निरुधा, ये निरोध है उपासना प्राप्त करते कर्म करने वाले उपासना नहीं करने वाले इसको प्राप्त नहीं करते उनके लिए रुकावट है नहीं जा सकते तब ऐसा श्लोक इसके प्रतिपादन करने के लिए आगे का मंत्र है तस्म ऐसा श्लोक भक्ष्यमान श्लोक आगे का है अथ उत्तरेन अयन प्रजापते हंसम प्राणम अतारम आदित्यमा जयंती उत्तर मार्ग से प्राण को प्राप्त करते दक्षिण मार्ग से चंद्र को प्राप्त करते पहले कहा उत्तर मार्ग से प्राण को प्राप्त करेंगे चंद्र भी प्रजापति का अंश प्राण भी प्रजापति का अंश है क्योंकि मिथुन दोनों ही चंद्र आदित्य आदित्य को प्राण सदेश से कहा प्रजापतिर प्राणम वही प्राण है वही अत्ता आदित्यम अभिजयती आदित्य को जित लेते अतः प्राप्त कर लेते किसके द्वारा के न उसका अर्थ तपसा उत्तर ब्रह्मचर्य श्रद्धया विद्य आत्मा अन्ष्य आदित्यम अभिजयंते तपसा का इंद्रिय है इंद्रियजयन यही तप है मनस इंद्रिया एकाग्र परम तप मन इंद्रिय के एकाग्रता सबसे बड़ा तप है इंद्रिय जयन विशेषतः ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य श्रद्धया श्रद्धा अस्थित श्रद्धा अस्थित विद्या च विद्या उपासना, विद्या कैसे प्रजापतिम विषय या प्रजापत आत्मा विषय यद्या है सा विद्या प्रजापत्यात्म विषया तया प्रजापति को आत्मा अहमअस्म प्रजापति अहमअस्वी प्राण अहंग करके ब्रह्म लोक प्राप्त करते हैं आत्मान अन्व्य आत्मा प्राणम् सूर्यम् प्राण ही वही सूर्य जगत तस्तुत सौ का ही जगत जगत जंगम तस्व स्थावर स्थावर जंगम सौख्य आत्मा हे सौ प्राण समि प्राण है उसको अन्व अन्वेषण करके केश अन्वेषण अहमस्मी विदिता विदिता उपास उपासना करके अहमस्मी प्राण अहंग्र उपासना है समी प्राण में हू ऐसे उपासना करके जब ब्राह्मण को प्राप्त करते हैं, उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती आदित्य में अभी जयंती है। प्राप्त होती टीका में अथ उत्तरे अथ जो दिया है मार्गान्तर आरंभार्थ अथ शब्द मंत्र में अथ उत्तरेण तपसा तो पहले दक्षिणायन कहा कहने के लिए अत्या मार आरंभ उपासना के लिए कहा विद्य प्रजापत आत्म विषय है अर्थात तो प्रजापतिम ऐसे उपासना से आदित अभी जयंती पूर्व अन्वयाथम उत्तर मंत्र में भाष्य में पहले कहा प्राणम अवता ये पहले कहा था फिर तृतीयपंथ आदित्यम जयंती अभी, अभी प्राप्ति इधानीम व्याख्यानार्थम दृष्टव्य पहले आदित्यम अभिजयंती वो अन्य बताने के लिए वास्तव में कर दिया था अभी आदित्यम अभिजयंती उसकी व्याख्या करने के लिए अभिजयंती का आयतन मंत्र में एक तय आयतन सर्व प्राणा स्वप्राण के आयतन आश्रय साम का समि रूपम वो समि रूप है समष्टि प्राण आयतन आश्रय एक अमृत भाष्या अमृतगाथ अविनाशी अभय अविनाशी वन से भय नहीं अतए अभय भयवर्जित न चंद्रव क्षयुद्धिभयरायण चंद्रवत्त क्षय वृद्धिभयत चंद्रमें जैसे क्षय न चंद्रवत चंद्रमें जैसे भय शनि क्षय वृद्धि भयवत जैसे क्षय वृद्धि का भय चंद्र में ऐसे आदित्य में नहीं परागति परागति विद्यावताम ये कर्मान नाम कर्म में जो अधिकार नहीं अतव केवल उपासनावताम जो कर्म में अधिकार नहीं केवल उपासना करते उनका जैसे अष्टमित यज्ञ है ब्राह्मण अधिकारी नहीं तो अधिकारी नहीं तो कर नहीं सकता है किंतु उपासना करके वृदारने के मैं आता है तो अष्टमित उपासना करके वो भी तत्फल प्राप्त करता है ऐसे उपासना है जो कर्मानी है केवल उपासना करने वाले इनकी परागति है कर्मी केवल उपासना करने वाले और कर्म नाम से ज्ञान बताम अर्थात केवल उपासना करने वाले दूसरा कर्मी नाम से ज्ञान बताम कर, ज्ञान बताम कर्मी कहन से ज्ञान तो इति ए बताम तस्मा न पुनरावर्तनते यथाइतरे केवल कर्मी नुनरावृत्ति नहीं जैसे केवल कर्मी लोग पुनरावृत्ति होते चंद्र लोगों से इतने प्रतिपद्यमान इम मानव आवृतम नवरत में कहा इसी उत्तरायण मार्ग में जाकर के इमान आवृतम इसी में आवृत नहीं होते हैं ईश्वर उपासन के बिना जो पंचागिन विद्या करते हैं अश्वेध दृढ़ ब्रह्मचर्य आदि साधन से जाते हैं उनका नियम तत्व ज्ञान का नियम नहीं ब्रह्म में इसलिए आवृत्ति होती उपासना के बिना पंचाग्न विद्या अश्वेद कर्म ब्रह्मचर्य इसके द्वारा भी नष्टीय ब्रह्मचर्य जैसे ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो ब्रह्म प्राप्त करेंगे ब्रह्म जाकर जाने पर उनको तत्व ज्ञान होगा ऐसा नियम नहीं इसलिए आवृत्ति होगी कि जो उपासना करते दहर ब्रह्म उपासना समष्टि प्राण उपासना शगुण उपासना ये करके जो जाते हैं ब्रह्म प्राप्त करेंगे ईश्वर के अनुग्रह से उनको आत्मज्ञान हो जाएगा तो मुक्त हो जाएंगे दो प्रकार अभी उपासना करके कोई ब्रह्म को जाते हैं दहर ब्रह्म उपासना समष्टि हिरण्य ग्रह उपासना करके के हमअमी अहंग्रह उपासना करके जो जाते हैं ब्रह्म में परमात्मा के अनुग्रह ब्रह्म के उपदेश से ज्ञान हो जाएगा उनकी मुक्ति हो जाएगी जो उपासना नहीं करेगा अश्वेद कर्म ब्रह्मचर्य पंचागि विद्या इसके द्वारा ब्रह्म जाते हैं उनको ब्रह्म में ज्ञान होने का नियम नहीं है इससे पुनरावृत्ति इसलिए यहाँ जो न पुनरावृतन देखा है उनका जो उपासना करके अहंग्र उपासना करके जाते उनकी पुनरावृति नहीं आप ब्रह्म भुवना पुनरावृत्ति जिनको ज्ञान हो जाता है और मुक्त होते है ब्रह्मण सहते ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्त प्रति संचरे परस्यांत कृतात्मान प्रविशंति परम ब्रह्म के साथ ब्रह्म के आयु समाप्त होने पर कृतात्मान जिनको ज्ञान हो गया ब्रह्म के साथ मुक्त हो जाए परम पदम सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे प्रतिसंचरे प्रलय प्राप्त होने पर ब्रह्मासप्राप्त सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे शांति पर ब्रह्म के अंत होने पर आयु समाप्त होने पर, पर कृतात्मान जिनको ज्ञान हो गया ते प्रविशंति परम पदम परम परमा ब्रह्म को प्राप्त करते ऐसे ज्ञान होता उनको जैसे गुण ब्रह्म उपासना हिरण्य गर्भ उपासना के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, तो पुनरावर्तन यथाइतर केवल कर्मी केवल कर्म करने वाले पुनरावृत्ति को प्राप्त करते हैं, किंतु उत्तरायण मार्ग में ऐसे ब्रह्म को प्राप्त करने वाले ऐसे पुनरावृत्ति नहीं यद्य केवल कर्म करने वाले पुनरावृत होते है दहर पंचाग् विद्या आदि के द्वारा असमेध कर्म के द्वारा भी ब्रह्म लोग प्राप्त करते है उपासना के बिना यदि गए तो उनकी पुनरावृत्ति होती है तो उन्हें पुनरावृत्ति जो नहीं कही नहीं है वो अपेक्षिक है क्योंकि इसका ब्रह्म सूत्र इसी मनोलोक में नहीं आते अर्थात तो अन्य कर्म में आएंगे ब्रह्म लोगों से वह आवृत्ति होती है जो उपासना के बिना केवल कर्म से प्राप्त करते है किन्तु यहाँ केवल कर्मी चंद्र की अपेक्षा अधिकार रहते इसलिए पुनरावृत्ति नहीं कहाष अभिदूषो निरोध अज्ञानी उपासना जो नहीं करते उनके लिए मार्ग नहीं ठीकाने न केवल ना कर्मी आदित्य प्राप्त हो केवल कर्मी भी जो आदित्य प्राप्त करेंगे अपनरावृति हो सी पुनरावृत्ति नहीं हो आशे तेषा आदित्य प्राप्तिर वास्ती केवल कर्म कर आदित्य प्राप्त नहीं करेंगे वक्त वाक्यम चेष निरोध आदित्यम आत्मा प्राणम अभी प्राप्त हुआ जो संवत् आत्म के आदित्य रूपे प्राण हिरने कर उसको ब्रह्म लोक प्राप्त नहीं करते सही संवत्ला अभिद्वशा निरुद्ध जो संवसर काल रूप है प्रजापति अनुपासक के लिए निरुद्ध उनके लिए नहीं तस्मिन अर्थलोक मंत्र इसके लिए आगे का मंत्र है ओ भद्रम करने भी मंदेवा देवा भद्रम शबीर